लेन फोर रामेश रमेश तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो जी मैं विवेकानंद विद्यालय में सातवी कक्षा में पढ़ता हूँ वह स्कूल तो यहाँ से बहुत दूर है मैं बस से स्कूल जाता हूँ कभी कभी साइकिल से भी जाता हूँ मेरे साथ मेरा दोस्त भी जाता है तो तुम सुबह जल्दी उठते हो तुम स्कूल समय पर कैसे पहुंचते हो मैं सुबह सुबह छह बजे उठता हूं, फिर दांत साफ करता हूं, फिर नहाता हूं और स्कूल जाता हूं। क्या तुम नाश्ता नहीं करते जी मैं पहले नाश्ता करता हूं, फिर घर से निकलता हूं। दोपहर को स्कूल की कैंटीन में खाता हूं। क्या तुम स्कूल में कुछ खेलते हो जी नहीं स्कूल में कुछ नहीं खेलता पर शाम को घर पर क्रिकेट खेलता हूँ स्कूल से कब वापस आते हो दो बजे तक स्कूल में रहता हूँ फिर गिटार की कक्षा में जाता हूँ तीन बजे घर आता हूँ तुम्हारी छोटी बहन निशा भी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ती है जी नहीं वो अभी छोटी है उसकी उम्र दस साल है वो प्राइमरी स्कूल में जाती है वो तीसरी कक्षा में है क्या निशा भी तुम्हारे साथ खेलती है वो तो छोटी है उसके साथ दूसरे छोटे बच्चे खेलते हैं रात को तुम लोग कब सोते हो रात को हम 10 बजे सोते हैं